ईशावासी उपनिषद सदगुरु ओशो के अमृत प्रवचन एवं ध्यान प्रेम ट्रैक उन्नीस असंभूति के द्वारा अमृत सम्भूति विनाश ये दो सह विनाशेन विनाश नृत्य सम्भूत्याुते जो असंभूति और कार्यभ्रम इन दोनों को साथ साथ जानता है वो कार्यभ्रम की उपासना से मृत्यु को पार करके असंभूति के द्वारा अमृत्व प्राप्त कर लेता है एक वर्तुल खींचे हम एक सर्कल बनाए तो बिना केंद्र के नहीं बना सकेंगे केंद्र के चारों और परिधि को खींचेंगे केंद्र से परिधि जितने दूर होती जाएगी उतनी बड़ी होती चली जाएगी अगर परिधि पर हम दो बिंदुओं को लें, तो उनमें फासला होगा अगर दोनों बिंदुओं से दो रेखाएं खींचे जो केंद्र को जोड़ती हो तो जैसे जैसे केंद्र की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे, वैसे फासला कम होता चला ठीक केंद्र पर आकर फासला समाप्त हो जाए परिधि पर कितना ही फासला रहा हो दो बिंदुओं के बीच में खींची गई रेखाएं वहां से केंद्र की ओर क्रमशः निकट आती चली जाएंगी और केंद्र पर आकर बिल्कुल ही दूरी समाप्त हो जाएगी केंद्र पर एक हो जाएंगे। अगर परिधि की ओर उन रेखाओं को और आगे बढ़ाते चले जाएं, तो जितनी बड़ी परिधि होती चली जाएगी उतना ही दोनों रेखाओं के बीच का फासला बड़ा होता चला जाए ज्यामिति के इस उदाहरण से दो तीन बातें इस सूत्र को समझाने के लिए आपसे कहना चाहते पहली बात तो ये कि जिसे असंभूति ब्रह्म कहा है वो केंद्र ब्रह्म जहां से सारे जीवन का विस्तार निकलता है जहां से जीवन की परिधि फैलती चली जाती फैलती चली जाती अभी विगत पंद्रह वर्षों की गहन खोज ने विज्ञान को एक नई धारणा दी है एक्सपेंडिंग यूनिवर्स फैलते हुए विश्व सदा से ऐसा समझा जाता था कि विश्व जैसा है वैसा है नया विज्ञान कहता है विश्व उतना ही नहीं है जितना है रोज फैल रहा है जैसे कि कोई गुब्बारे में हवा भरता चला जाए गुब्बारे में कोई हवा भरता चला जाए और गुब्बारा बड़ा होता चला जाए ऐसा ये जो विस्तार है जगत का यह उतना ही नहीं है जितना कल था चौबीस घंटे में यह करोड़ों अरबों मील बड़ा हो गया ये फैल रहा है ये जो तारे रात में दिखाई पड़ते हैं ये एक दूसरे से प्रतिपल दूर जा रहे हैं ये बड़े मजे की बात है कि एक्सपेंडिंग यूनिवर्स फैलता हुआ विश्व इसके दो अर्थ हुए कि एक क्षण ऐसा भी रहा होगा जब यह विश्व इतना सुकड़ा रहा होगा कि शून्य केंद्र पर रहा होगा पीछे लौटे समय में जितने पीछे लौटेंगे ये विश्व छोटा होता जाएगा सिकुड़ता जाएगा एक क्षण ऐसा जरूर रहा होगा जब ये सारा विश्व बिंदु पर सिकुड़ा रहा होगा फिर फैलता चला गया आज भी फैल रहा है बड़ी भी बड़ी होती चली जाती रोज वैज्ञानिक कहते हैं हम कुछ कह नहीं सकते कि कब तक बड़ी हो सकती अंतहीन विस्तार है ये बड़ी होती ही चली जाएगी एक दूसरी बात भी ख्याल में लेने जरूरी है कि विज्ञान ने यह शब्द अभी उपयोग करना शुरू किया एक्सपेंडिंग यूनिवर्स लेकिन उपनिषद जिसे ब्रह्म कहते हैं ब्रह्म का मतलब होता है दी एक्सपेंडिंग ब्रह्म शब्द का ही मतलब वो होता है ब्रह्म का मतलब परमात्मा नहीं होता ब्रह्म का अर्थ होता है फैलता हुआ ब्रह्म का अर्थ होता है जो फैलता ही चला जाता है ब्रह्म और विस्तार एक ही मूल धातु से निर्मित होते एक ही शब्द के रूप ब्रह्म का मतलब है जो सदा विस्तीर्ण होता चला जाता है विस्तीर्ण है ऐसा नहीं स्थिति में विस्तीर्ण है ऐसा नहीं प्रक्रिया में विस्तीर्ण है जो होता ही चला जाता है कॉन्स्टेंटली एक्सपेंडिंग ब्रह्म का मतलब होता है निरंतर विस्तीर्ण होता हुआ जो है ब्रह्म के दो अर्थ हुए वैज्ञानिक अर्थों में भी एक तो ब्रह्म का वो रूप हुआ जिसको असंभूति कहता है उपनिष्चित असंभूति ब्रह्म का अर्थ है शून्य ब्रह्म जब वो नहीं फैला था उस क्षण की हम कल्पना करें जब फैलाव का बिल्कुल प्राथमिक क्षण जब बीज टूटा नहीं था बीज के टूटने के बाद तो फैलता ही चला जाएगा वृक्ष होगा जरा छोटे से बीज से इतना बड़ा वृक्ष होगा कि हजार बैलगाड़िया उसके नीचे विश्राम कर सकें और फिर उस वृक्ष में अनंत बीज लगेंगे और अनंत बीज में से एक एक बीज फिर इतना ही बड़ा वृक्ष हो जाए और फिर एक एक वृक्ष में अनंत बीज लग जाएंगे और अनंत बीजों में से एक एक बीज में फिर इतना ही वृक्ष और फिर इतने ही अनंत बीज एक छोटा सा बीज भी फैलकर अनंत बीज होता चला जा रहा है असंभूत ब्रह्म का अर्थ है बीज रूप ब्रह्म बिंदु रूप ब्रह्म कल्पना ही कर सकते हैं हम क्योंकि बिंदु की कल्पना ही होती है अगर इक्वलिट से पूछेंगे जो कि सबसे बड़ा जानकार है तो वो कहेगा बिंदु हम उसे कहते हैं जिसमें न कोई चौड़ाई है न कोई लंबाई ऐसा बिंदु आपने देखा नहीं होगा डेफिनेशन यही है परिभाषा यही है बिंदु जिसमें लंबाई और चौड़ाई ना हो क्योंकि अगर लंबाई और चौड़ाई है तो वो बिंदु नहीं रहा वो तो दूसरी आकृति हो गई फैलाव शुरू हो गया जिसमें लंबाई और चौड़ाई आ गई उसमें फैलाव आ गया बिंदु तो वह है जो अभी फैला नहीं फैलने को है तो इसलिए कुलिट कहता है कि बिंदु की सिर्फ व्याख्या हो सकती बिंदु को खींचा नहीं जा सकता छोटे से छोटे बिंदु को भी जब आप पेंसिल की नोक से कागज पर रखते हैं तो उसमें लंबाई चौड़ाई आ गई बिना लंबाई चौड़ाई के कागज पर बिंदु बनेगा नहीं तो जो बिंदु दिखाई पाता है वो तो विस्तार हो गया जो बिंदु दिखाई नहीं पड़ता सिर्फ परिभाषा में वही बिंदु है असंभूत ब्रह्म का अर्थ जिसे बिंदु कहता है वही असंभूत जिसमें अभी होना शुरू नहीं हुआ जिसमें अभी भूत प्रकट नहीं हुआ असंभूत अभी एग्जिस्टेंस आया नहीं पोटेंशियल है अभी छिपा है अभी प्रकट होगा बस होने को है लेकिन अभी बिंदु है व्याख्या का बिंदु इस असंभूत ब्रह्म की एक स्थिति हुई लेकिन इसे हम नहीं जानते हम तो संभूत ब्रह्म को जानते हैं जो हो गया हम तो वृक्षरूप ब्रह्म को जानते हैं जो हो गया तो हो ही नहीं रहा होता ही चला जा रहा है फैलता ही चला जा रहा है हमारा विश्व रोज बड़ा हो रहा है प्रतिपल रोज कहना बहुत ज्यादा क्योंकि रोज तो बहुत बड़ा हो जाता प्रतिपल बड़ा हो रहा है सूर्य के प्रकाश के किरणों की जो गति है उसी गति से तारे एक दूसरे से दूर हट रहे हैं केंद्र से दूर हट रहे हैं सूर्य की किरणों की गति है प्रति सेकंड एक लाख छियासी मील प्रति सेकंड, एक मिनट में साठ गुना एक लाख छियासी मील प्रति सेकंड, 60 मिनट 60 सेकंड में एक मिनट में एक लाख छियासी मील में साठ का गुणा कर दो फिर एक घंटे में उसमें भी साठ का गुणा कर दो फिर 24 घंटे में उसमें 24 का गुणा कर दो इतनी ही गति से परिधि केंद्र से दूर जा रही है अनंत काल से इस तरह दूर जा रही है वैज्ञानिक भी तय नहीं कर पाते कि समय के उस क्षण को हम कैसे तय करें जब ये शुरू हुई होगी यात्रा जब पहला कदम उठाया होगा बीज ने वृक्ष होने का और हम ये भी नहीं कह सकते कि क्या होगी अंतिम यात्रा विज्ञान बड़ी कठिनाई में पड़ गया है क्योंकि एक्सपेंडिंग यूनिवर्स कंसीबेबल नहीं है कि कहां जाके रुकेगा और क्यों रुकेगा रुकने का कोई कारण क्या है क्योंकि रुकने के लिए जरूरत है कि कोई और चीज बाधा बन जाए एक पत्थर को मैं फेंकता हूं हाथ से अगर इस पत्थर को अब कोई बाधा ना मिले तो यह कहीं भी नहीं रुकेगा तो बाधा मिल जाती एक वृक्ष से टकरा जाता है वृक्ष से न टकराए तो जमीन की कशिश उसे खींच रही है पूरे वक्त जैसे ही मेरे हाथ की फेंकी गई ताकत कम पड़ेगी और जमीन की ताकत ज्यादा होगी वो नीचे गिर जाए लेकिन अगर जमीन में कोई कशिश ना हो रास्ते में कोई व्यवधान ना आए और मैं एक पत्थर फेंक दूर छोटा सा बच्चा एक पत्थर फेंक दे तो वो कहीं भी नहीं रुकेगा क्योंकि रुकने का कोई कारण होना चाहिए कोई बाधा आनी चाहिए तब रुकेगा ये जो हमारा विश्व फैलता चला जा रहा है ये जो संभूत ब्रह्म है ये कहां रुकेगा इसको कोई बाधा नहीं चाहिए लेकिन बाधा आएगी कहां से क्योंकि सभी कुछ इसके भीतर है इसके बाहर कुछ भी नहीं अगर बाहर कुछ है तो उसका मतलब है कि वो भी इसका हिस्सा हो गया संभूत ब्रह्म का हिस्सा हो गया इसलिए बाधा तो कहीं आएगी नहीं रुकेगा कहां ये रुकेगा कैसे ये बढ़ता ही चला जाए इसलिए आइंसटेन और प्लांक जो इस पर काफी काम किए इस एक्सपेंडिंग विश्व के ऊपर बड़ी उलझन में पड़ गए, उनको आखिर यही इसको रहस्य की तरह छोड़ देना पड़ा रुकने का कोई कारण नहीं दिखाई पड़ता और न रोके ये इनकंसिबेबल मालूम पड़ता है कि फैलता ही चला जाए अगर ये इसी तरह फैलता चला जाए, तो एक दिन तारे इतने दूर हो जाएंगे कि एक तारे से दूसरा तारा दिखाई नहीं पड़ेगा लेकिन उपनिषद कुछ और ढंग से सोचते हैं और उस और ढंग को समझ लेना चाहिए एक दिन आज नहीं कल वैज्ञानिक को उस ढंग से सोचना शुरू करना पड़ेगा लेकिन अब तक पश्चिम के विज्ञान को वो धारणा नहीं न होने का कारण है न होने का कारण है कि पश्चिम का पूरा विज्ञान ग्रीक फिलोस से यूनानी दर्शन से विकसित हुआ और यूनानी दर्शन की जो मूल मान्यताए है उन पर खड़ा यूनानी दर्शन की एक मूल मान्यता यह है कि समय जो है वो सीधी रेखा में गति करता है इससे पश्चिम का विज्ञान बड़ी मुश्किल में पड़ा है भारतीय दर्शन की धारणा बड़ी भिन्न है भारतीय दर्शन की धारणा है कि सभी गति वर्तूलाकार है सर्कुलर है कोई गति सीधी रेखा में नहीं होती। इसको समझ बच्चा पैदा हुआ तो साधारणता अगर हम यूनानी चिंतक से पूछे तो बच्चे और बूढ़े के बीच में सीधी रेखा खींची जा सकती भारतीय दार्शनिक कहेगा नहीं बच्चा और बूढ़े के बीच एक वर्तुल बनाया जा सकता है क्योंकि बूढ़ा वही पहुंच जाता है मरते वक्त जहां से बच्चे ने शुरू किया था सर्किल इसलिए बूढ़े अगर बच्चों जैसा व्यवहार करने लगते हैं तो बहुत हैरानी की बात नहीं सीधी रेखा नहीं है बचपन और बुहापे के बीच वर्तुल है एक गोल घेरा है जवानी वर्तुल का बीच का हिस्सा है उठाव है फिर जवानी के बाद वापस लौटनी शुरू हो गई यात्रा। ऐसा समझे जैसे कि ऋतुएं घूमती हैं भारतीय धारणा समय की ऋतुओं के घूमने जैसी है, मंडलाकार फिर वर्षा आती है फिर फिर ग्रीष्म आता है फिर सर्दी आती है फिर वर्तुल सीधा नहीं है एक वर्तुल है सुबह होती है सांझ होती है फिर सुबह आती है फिर सांझ होती एक वर्तुल है पूर्वी मनुष्य की धारणा ऐसी है कि समस्त गतियाँ वर्तुलाकार है पृथ्वी भी गोल घूमती है ऋतुएं भी गोल घूमती हैं। सूरी भी गोल घूमता है चांदारे भी गोल घूमते हैं गति मात्र वर्तुल है कोई गति सीधी नहीं है जीवन भी गोल घूमता है ये जो एक्सपेंडिंग यूनिवर्स है ये वैसा ही है जैसे बच्चा जवान हो रहा है लेकिन अगर बच्चा जवानी होता जाए तो बड़ी मुश्किल पड़ेगी कहां होगा रुकाओ लेकिन जब तक बच्चा जवान हो रहा है थोड़ी ही देर में वर्तुल डूबना शुरू हो जाएगा जवान बूढ़ा होने लगेगा अगर जन्म फैलता ही चला जाए और मृत्यु के बिंदु पर वापस लौट ना आए तो कहां रुकेगा? इसलिए भारत का जो चिंतन है वो कहता है कि जो फैलता हुआ ब्रह्म है ये फैल के बच्चा रहेगा जवान होगा बूढ़ा होगा वापिस असंभूत ब्रह्म में गिर जाएगा वापिस शून्य हो जाए जहां से आया है वही वापिस लौट बड़ा लंबा वर्तुल होगा इसका हमारे जीवन का वर्तुल सत्तर साल का है लेकिन छोटे वर्तुल के जीवन भी है एक पतिंगा सुबह पैदा होता है सांझ वर्तुल पूरा हो जाता है इससे भी छोटे वर्तुल क्षण भर जीने वाले प्राणी भी क्षण के शुरू में पैदा होते हैं क्षण के बाद में डूब जाते हैं और आप ये मत सोचना कि जो क्षण भर जीता है वो सत्तर साल वाले से कम जीता है आप ये मत सोचें क्योंकि क्षण भर के वर्तुल में सत्तर साल में जो वर्तुल आप पूरा करते हैं वो पूरा हो जाता है बचपन आता है जवानी आती है प्रेम होता है बच्चे पैदा हो जाते हैं बुढ़ापा आ जाता है मौत हो जाती क्षण भर के वर्तुल में भी इंटेंसली सत्तर साल पूरे हो जाते सत्तर साल कोई बड़ा वर्तुल नहीं पृथ्वी हमारी वैज्ञानिक कहते हैं कोई चार अरब वर्ष पहले पैदा हुई हमारे पास कोई पता लगाने का उपाय नहीं है कि पृथ्वी अब किस अवस्था में होगी लेकिन कई हिसाब से लगता है कि बूढ़ी होती है भोजन कम पड़ता जाता है आदमी ज्यादा होते चले जाते हैं मौत निकट मालूम होती है सब चीजें चुकती जाती हैं, सब चीजें चुकती जाती हैं, सब चीजें चुकती जाती हैं, कोयला चुकता जाता है पेट्रोल चुकता जाता है भोजन चुकता जाता है जमीन के सब रासायनिक द्रव्य चुकते जाते हैं जमीन बूढ़ी होती जल्दी ही मरेगी जल्दी का मतलब हमारे हिसाब से नहीं क्योंकि तो जिसको चार अरब वर्ष लगे हों बूढ़ा होने में उसको मरने में भी अरब वर्ष लग जाए आश्चर्य नहीं लेकिन जमीन लेकिन हमें जमीन का पता नहीं चलता क्योंकि हमें पता नहीं है आपके शरीर में एक एक शरीर में अंदाजन सात करोड़ जीवाणु है आपके शरीर में सात करोड़ जीवाणु है एक आदमी के शरीर में सात करोड़ जीव जीवन है उनको कोई पता नहीं कि आप भी हैं वे जीव... है। पैदा होंगे जवान होंगे बूढ़े होंगे बच्चे छोड़ जाएंगे मर जाएंगे उनकी कब्र बन जाएगी आपके भीतर आपको उनका पता नहीं चलेगा उनको तो आपका बिल्कुल पता नहीं आप सत्तर साल जिएंगे, इस बीच आपके भीतर करोड़ों जीवन पैदा होंगे और विदा हो जाए ठीक ऐसे ही पृथ्वी को हमारा कोई पता नहीं है हमें पृथ्वी के जीवन का कोई पता नहीं अरबों वर्ष का उसका जीवन वर्तुल है पृथ्वी का चार पांच अरब वर्ष का जीवन वर्तुल है पूरे ब्रह्म का ब्रह्मांड का सम्भूत ब्रह्म का कितने वर्षों का है कहना कठिन है लेकिन एक बात तय है कि इस जगत में नियम का कोई भी उल्लंघन नहीं है देर अबेर नियम पूरा होता है इसलिए तो उपनिषद के ऋषि कहते हैं इस सूत्र में कहा है दो हिस्से कर ले ब्रह्म के भूत जो है असंभूत जिससे हुआ है और जिसमें लीन हो जाएगा बिंदु ब्रह्म और विस्तीर्ण ब्रह्म विस्तीर्ण ब्रह्म को जो जान लेता वो मृत्यु को पार करता है बिंदु ब्रह्म को जो जान लेता वो अमृत को उपलब्ध होता है क्योंकि विस्तीर्ण ब्रह्म जो है वो वो मृत्यु का घेरा है मृत्यु घटेगी वर्तुल को पूरा होना पड़ेगा जन्म हुआ है मृत्यु होगी क्यों ऋषि कहता है कि वो मृत्यु को जीत लेता है मृत्यु को जीतने का था? क्या अर्थ है क्या ऋषि मरते नहीं सब ऋषि मर जाते सब ज्ञानी मर जाते निश्चित ही मृत्यु को जीतने का अर्थ न मरना नहीं जिस ऋषि ने यह गाया है कि संभूत ब्रह्म को जो जान लेता वो मृत्यु को जीत लेता वो भी अब नहीं है मर चुका है तो या तो उसने बिना जाने कह दिया और गलत कह दिया और अगर ठीक कहा तो मरना नहीं था उसे नहीं लेकिन मृत्यु को जीत लेने का अर्थ और मृत्यु को जीतने का अर्थ है कि जो व्यक्ति ये जान लेता है गहरे में अनुभव कर लेता है कि जन्म के साथ मृत्यु जुड़ी ही है अनिवार्य जो ये जान लेता है कि जन्म पहला शुरुआत है वर्तुल का मृत्यु अंत है जो इस बात को इतनी प्रगाढ़ता से जान लेता है कि मृत्यु अनिवार्यता है नियति है वो मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है अनिवार्य से क्या भय जिससे निवारण नहीं हो सकता उसका भय कैसा जो होगा ही जो होना ही है उसकी चिंता भी क्या चिंता तो उसकी होती जिसमें परिवर्तन हो सके चिंता सिर्फ उसी की होती जिसमें परिवर्तन हो सके इसलिए मजे की बात है कि पश्चिम में जितनी मृत्यु की चिंता है उतनी पूरब में कभी नहीं थी जबकि पश्चिम को ऐसा लगता है कि मृत्यु को जीतने के उपाय उसके पास हो पूरब को कभी नहीं लगा कि ऐसे जीतने के कोई उपाय कारण है अगर ऐसा लगे कि मृत्यु को बदला जा सकता है तो चिंता पैदा होगी जो भी चीज बदली जा सकती है चिंता आएगी जो नहीं बदली जा सकती तो चिंता का कोई उपाय नहीं चिंता करिएगा क्या चिंता किस लिए अगर मृत्यु सुनिश्चित है अगर जन्म के साथ ही तय हो गई तो अब चिंता का क्या कारण युद्ध के मैदान पर सिपाही जाते हैं तो जब तक युद्ध के मैदान पर नहीं पहुंचते तब तक भयभीत हो पीड़ित और चिंतित होते जैसे ही युद्ध के मैदान पर पहुंचते दिन दो दिन के भीतर सब चिंता मिट्टी कायर से कायर सैनिक भी युद्ध के मैदान पर पहुंच के बहादुर क्या कारण होगा मनोवैज्ञानिक बहुत चिंतन करते रहे कि बात क्या यह आदमी इतना भयभीत था कि रात से नींद नहीं आती थी डर था कि इसको कल युद्ध के मैदान पर जाना है पागल हुआ जाता था कपता था यही आदमी युद्ध के मैदान पे आके लगता था कि बाघ खड़ा होगा यही आदमी युद्ध के मैदान पे आके मजे से सोता है रात को बात क्या होगी जब तक आया नहीं था युद्ध के मैदान पर तब तक, तक ऐसा लगता था कि बचाव हो सकता है कोई रास्ता निकल सकता है परिवर्तन हो सकता है कोई और भेजा जा सकता है मैं रोका जा सकता हूं लेकिन जब युद्ध के मैदान पर ही आ गया और बम गिरने लगे सिर के ऊपर तो बात समाप्त हो गई अब कोई उपाय ना रहा जब उपाय ना रहा तो चिंता ना रहे जब परिवर्तन की संभावना ना रहे तो परिवर्तन की आकांक्षा ना रहे परिवर्तन की आकांक्षा चिंता पैदा कर जाती जब ऋषि कहता है कि संभूत ब्रह्म को जानकर ज्ञानी मृत्यु को जीत लेता है तो उसका मतलब यह है कि फिर मृत्यु उसे भयभीत नहीं करती मृत्यु बिल्कुल उसके बगल में भी आंखें खड़ी हो जाए तो भयभीत नहीं पाणनी के संबंध में छोटी सी मीठी कथा है पाणनी उन ऋषियों में से एक जिसने सूत्र को पूरा किया है अपने विद्यार्थियों को बिठाकर पाणनी व्याकरण पढ़ा रहा है जंगल है एक सिंह दहाड़ता हुआ आ जाता है पाणनी कहता है सुनो सिंह की दहाड़ और इस दहाड़ का क्या व्याकरण रूप होगा वो समझो दहाड़ रहा बगल में खड़े होकर किसी को भी खा जाए बच्चे कपड़े और पाणनी सिंह की दहाड़ की क्या व्याकरण व्यवस्था होगी वो समझा रहा है कहते हैं पाणनी के ऊपर सिंह ने हमला कर दिया तब भी वो व्याकरण समझा रहा है। पाणनी को सिंह खा गया तब भी वो सिंह मनुष्य को खाता है तो इसका भाषागत रूप क्या है इसकी व्याकरण क्या है वो समझा रहा है नहीं पाणनी भी भाग के बचाव तो कर ही सकता था ऐसा हमें लगता है कि कुछ उपाय किया जा सकता था लेकिन पाणनी जैसे लोगों की समझ ये है कि आज मरे कि कल मरना जब सुनिश्चित है तो और आज और कल से क्या फर्क पड़ता है समय के व्यवधान से कोई फर्क पड़ता है मृत्यु होनी ही है तो आज होगी कि कल होगी कि परसों होगी उसकी स्वीकृति इस स्वीकृति में विजय दिस एक्सेप्टेबिलिटी ये स्वीकार कि हम जन्म के साथ ही मृत्यु को स्वीकार कर लिए फैलाव के साथ ही सुकुण्य को स्वीकार कर लिए पहले हैं उसी दिन जाना की सुख हो जाएंगे जन्मे हैं उसी दिन जाना की विदा हो जाएंगे प्रगट हुए हैं उसी दिन जाना कि अप्रगट हो जाएंगे वर्तुल पूरा होकर रहेगा ऐसी स्वीकृति मृत्यु से मुक्ति है फिर मरना कैसा मरने वाला तो पार हो गया उसे तो कोई जन्म का मोह ना रहा और मृत्यु का कोई भय न रहा वो तो पार हो गया ध्यान रहे हमारे जीवन में मृत्यु और जन्म दो छोर है जीवन के बाहर जन्म हमारा जीवन के बाहर है क्योंकि जन्म के पहले हम नहीं थे मृत्यु हमारे जीवन के बाहर है क्योंकि मृत्यु के बाद हम नहीं होंगे ये बाउंड्री लाइन्स सीमांत लेकिन जो जानता है उसके लिए ये सीमांत नहीं है मृत्यु और जन्म जीवन के बीच में घटी दो घटनाएं क्योंकि वो कहता है कि जन्म किसका मैं पहले था तभी तो मैं जन्म सका नहीं तो मैं जन्म था कैसे मैं अब प्रकट था तभी तो मैं प्रकट हो सका अन्य था मैं प्रकट कैसे होता बीज में अगर वृक्ष नहीं छिपा था तो कोई उपाय नहीं था कि वो पैदा हो जाए और मैं मर सकूंगा तभी क्योंकि मैं हूं नहीं तो मृत्यु किसकी होगी जन्म के पहले मैं था तो जन्म हो सका मृत्यु के बाद भी मैं रहूंगा तो ही मृत्यु हो सकती नहीं तो मृत्यु होगी किसकी जो जानता है उसके लिए मृत्यु अंत नहीं है जीवन के बीच घटी एक घटना है जन्म भी जीवन के बीच घटी एक घटना है प्रारंभ नहीं जीवन वर्तुल के बाहर है, लेकिन वह जीवन असंभूत वो अप्रगट अन्यक्त अनएक्सप्रेस्ड अनमे वो असंभूत जीवन संभूत बनता है जन्म से फिर असंभूत बन जाता है मृत्यु से जो जान लेता है संभूत जगत की इस व्यवस्था को ध्यान रहे इस व्यवस्था को जो जान लेता है वो फिर व्यवस्था से पीड़ित नहीं होता एक मकान के भीतर आप हैं, आप जानते हैं कि ये दीवार है और ये दरवाजा है तो फिर आप दीवार से सिर नहीं टकराते फिर आप दीवार से निकलने की कोशिश नहीं करते निकलना होता दरवाजे से निकल जाते लेकिन फिर इसके लिए बैठ के रोते नहीं कि दीवार दरवाजा क्यों नहीं लेकिन जिसे दरवाजे का पता नहीं है वो बेचारा दीवार से सिर टकर और बहुत बार चिल्लाएगा कि दीवार दरवाजा क्यों नहीं दरवाजे का पता न हो तो दरवाजे का पता हो तो दीवार दीवाल है दरवाजा दरवाजा है दीवाल से निकलने की आप कोशिश नहीं करते दरवाजे से निकलने की कोशिश करते व्यवस्था को पूरा जो जान लेता है वो व्यवस्था से मुक्त हो जाता है जो व्यवस्था को अधूरा जानता है वो संघर्ष में पड़ा रहता है जानते हैं कि जन्म है तो मृत्यु है यह जानना इतना इतना साफ है और इतना चरम है इतना अल्टीमेट है इसमें फर्क का कोई उपाय नहीं इसी का नाम नियति है संभूत की नियति सम्भूत के बीच भाग्य लेकिन भाग्य से हमने बड़े गलत अर्थ लिए असल में हम गलत आदमी हैं इसलिए हम सब चीजों के गलत अर्थ ले ले अर्थ सही और गलत हो जाते हैं गलत और सही आदमियों के साथ भाग्य का अर्थ अगर निराशा बन जाए तो आप समझे नहीं हाथ पे हाथ रख के बैठ जाए आदमी भाग्य को समझ के तो आप समझे नहीं भाग्य का अर्थ परम आशावान है बड़ी मुश्किल मालूम पड़ेगी बात भाग्य का मतलब ही यह है कि अब दुख का कोई कारण ही ना रहा अब तो निराशा की कोई जगह ही ना रही मृत्यु है और है इसमें दुख कहां है पीड़ा कहां है दुख और पीड़ा तो वहीं थे जब स्वीकार ना था तो निराशा कहां है बुद्ध कहते हैं कि जो बना है वो बिखरेगा जो मिला है वो छूटेगा मिलन के क्षण में जानना की विदा मौजूद हो गई है हम उदास हो जाएंगे प्रेमी से मिले उसी क्षण ख्याल आ गया कि ये तो विदा का क्षण उपस्थित हो गया अब थोड़ी देर में विदा हो हमारा मिलन भी नष्ट हो जाएगा मिलन में जो थोड़ी बहुत सुख की भ्रांति पैदा होती वो भी गई क्योंकि विदाई दिखाई पड़ने लगी जन्म हुआ बैंड बाजे बजे उसी वक्त किसी ने कहा कि मौत निश्चित हो गई मरेगा ये बच्चा हम कहेंगे ऐसे अब सब उनकी बातें मत बोलो इससे बड़ा मन उदास होता है इससे चित्त को बड़ा धक्का लगता है हम लेकिन बुद्ध जब कहते हैं कि मिलन में विदा उपस्थित हो गई तो वे मिलन के सुख को नहीं काट रहे केवल विदा के दुख को काट रहे हैं। तो समझ लेना। ना समझ मिलन के सुख को काट डालेगा समझदार विदा के दुख को काट डाले क्योंकि जब मिलन में ही विदा उपस्थित है तो विदा का दुख कैसा वो तो मिलन चाह था उसी दिन विदा भी चाह ली थी जब जन्म में ही मौत उपस्थित है तो मृत्यु का दुख कैसा वो तो जिस दिन जन्म चाह था उसी दिन मौत भी मिल गई थी ना समझ जन्म के सुख को काट देगा समझदार मृत्यु के दुख को काट देगा संभूत ब्रह्म को विस्तीर्ण ब्रह्म को प्रगट ब्रह्म को जानकर व्यक्ति मृत्यु के पार हो जाता मृत्यु के दुख के पीड़ा के संताप के सब के पार हो जाता ध्यान रहे दुख पीड़ा संताप चिंता सब मृत्यु की छायाएं शडोज ऑफ डेथ जो व्यक्ति मृत्यु से मुक्त हो गया उसके लिए ना कोई दुख है ना कोई चिंता है ना कोई पीड़ा है कभी आपने ठीक से ख्याल नहीं किया होगा कि जब भी आप चिंतित होते हैं तो किसी न किसी कोने में मौत खड़ी होती है उस वजह से चिंतित होते एक आदमी के घर में आग लग गई वो चिंतित होता है एक आदमी का दिवाला निकल गया वो चिंतित हो क्यों क्योंकि दिवाला निकलने से जीवन अब कष्ट में पड़ेगा और मौत आसान हो जाएगी मकान जल जाने से अब जीवन असुरक्षित हो जाएगा और मौत सुगमता पाएगी अंधेरे में अकेला खड़ा आदमी चिंतित होता है क्योंकि कुछ दिखाई नहीं पड़ता और मौत अगर आ जाए तो अभी दिखाई भी नहीं पड़ेगी जहां जहां आप चिंतित होते हो फौरन पहचानना आसपास कहीं मौत को खड़ा हुआ पाएंगे मौत की छाया है चिंता जहां जहां दुख और पीड़ा मन को पकड़ते हो फौरन समझ लेना कि कहीं सम्भृत ब्रह्म के संबंध में ना समझी हो रही अनिवार्य को आप निवार मान रहे हैं बस वहीं से दुख शुरू हो रहा है जो होना ही है उसके बाबत भी आप आशा किए जा रहे हैं कि शायद न हो वहीं से चिंता शुरू होती है, वहीं संताप और एंग पैदा होता है। नहीं जो होना ही है अगर वही हो रहा है वही होता है अन्यथा का कोई उपाय नहीं तब एक स्वीकृति के साथ इस तथाता के साथ संभूत ब्रह्म की इस व्यवस्था की स्वीकृति के साथ तथाता के साथ भीतर सब शांत हो जाता अशांति का उपाय नहीं रह जाता इसलिए कहा है ऋषि ने संभूत ब्रह्म को जानकर मृत्यु से मुक्ति हो जाए लेकिन यह आधी बात यह आधा सूत्र अभी एक और जानने को छूट गया जो और गहन हम तो इसको ही नहीं जान पाते इसी से उलझ के परेशान हो जाते अज्ञान में नाहक दीवालों से सिर्फ फोड़ते रहते जहां दरवाजा नहीं है वहां नाहक टकराते रहते ताश के घर बनाते रहते पानी पर रेखाएं खींचते रहते और उनके मिटने को देख कर रोते रहते जिस क्षण पानी पर रेखा खींचे उसी दिन जान देना उसी क्षण जान देना कि पानी पर खींची गई रेखा खींचते ही मिटना शुरू हो जाती है इधर आपने खींची नहीं उधर वो मिटने लगी पानी पर रेखा खींचेगा और स्थायी करने की कोशिश करिएगा तो इसमें कसूर पानी का है कि रेखा का कि आपका इसमें दोष किसको दीजिए पानी को रेखा को जो आदमी पानी को दोष देगा रेखा को दोष देगा वो दुखी होगा जो समझेगा आपने ना समझी हंसेगा जान लेगा कि पानी पर खींची गई रेखा मिटती मिटनी ही चाहिए खिंच जाए तो ही झंझट सम्भूत ब्रह्म को ही हम नहीं समझ पाते असंभूत को तो कैसे समझ पाएंगे प्रगट जो है बिल्कुल सामने जो खड़ा है मौत से ज्यादा प्रगट कोई चीज धोखा दिए जाते हैं अपने को डिसेप्शन दिए जाते हैं कोई दूसरा मरता है तो कहते है। बेचारा मर गया ख्याल नहीं आता कि अपनी मरने की खबर आई एक पंथी मुझे याद आती है एक आंग्ल कवि की कोई मर जाता है गांव में तो चर्च की घंटी बसती है। उस पंथी में कहा है किसी को भेजो मत पूछने की घंटी किसके लिए बजती है एक टॉल्स फर्दी तुम्हारे लिए ही बसती है। पूछो मत जानने को किसी को कि चर्च की घंटी किसके लिए बजती है तुम्हारे लिए ही बचती बिना पूछे ही जानो कि तुम्हारे लिए ही बच